नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं हमारे कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में है अनुजा लोकरे जी जो कि एक एक्ट्रेस हैं सोशल एक्टिविस्ट है स्पीच ड्रामा और योगा ट्रेनर भी हैं तो आज हमें बहुत सी योगा टिप्स भी देंगे और आज के इस कोरोना काल में अपने को कैसे पॉजिटिव रखना है उसके लिए कुछ मोटिवेटेड बातें भी सुनाएंगे और साथ ही साथ अपनी स्पीच कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी टिप्स भी हम से शेयर करेंगे और हमारे बीच में आज डॉक्टर बरखा जी भी हैं जो कि नागपुर से हैं और संगीत में रुचि रखते हैं तो आज वह हमें अपने प्यारे गीतों से आनंदित भी करेंगे और आज हमारे बीच में और भी बहुत से कलाकार उपस्थित हैं दोस्तों याशिका मिश्रा जी जो कि डिजिटल तरंग सिंगिंग स्टार हैं और पार्वती जी जो कि उदयपुर से हैं तो चलिए आज हम इन सभी कलाकारों का दिल से स्वागत करते हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में आर जे रमेश जी भी हैं तो चलिए इन सब से मुलाकात करने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए तड़ पा दिया यही वो जाल मदान यही थी वो जालिद ये रांझा की बातें ये मजनू के किस अलग तो नहीं हैं मेरी दास्ता से ईशो दिल दिल तुमने सीखा से गोगा जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने से तुमने सीखा नी से मेरी जान सीखा है जहा नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो ये बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में हम लोग आज के स्पेशल गेस्ट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 जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है इन चंदुओ से जी अनुजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत बढ़िया नमस्ते रमेश जी आप कैसे हैं मैं बहुत अच्छा हूं और आपको देखकर और अच्छे हो गए <laughs> <laughs> जी एक छोटी बच्ची जुड़ी हुई है याचिका मिश्रा और हमारे साथिंग कॉम्पिटिशन की सिंगिंग स्टार है जिन्होंने कुछ नंबर पाए और अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा याशिका आप अनुजा जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए फिर उसके बाद हम लोग अनुजा जी से बात करना नमस्कार तो, मैं आज आपके स्वागत में एक गाना चाहूंगी एक प्यार का नग बना क्या बात का नगमा है वी है इस प्यार का माँ है मौज की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है कि प्यार का माँ है कुछ पाकर खोला है कुछ खो कर पाना है जीवन का मतलब को आना और जाना है दो पल के जीवन के एक है जिंदगी और कुछ भी नहीं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 मंदिर है आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार है वाह wow, क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर यशिका थैंक यू सो मच बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया अनुजा जी के स्वागत में अनुजा जी आइये अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर काफी समय के बाद और फिर से पुरानी यादें ताजा हो रही हैं आप ब्रह्म कुमारी संस्था में ज्ञान में आए थे हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो बहुत ही अच्छा है और हमारे मित्र जो है जुड़ गए हैं और वो भी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 मैं भी अच्छा हूं चलिए आप समय पर आ गए अच्छा लगा में <laughs> जी अनुजा जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा अभी वर्तमान में आप मैं भी घर में हूँ लेकिन बहुत सारी घर में बैठे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते कि अभी घर में बैठना पड़ेगा ऐसे करके और थोड़े ही दिन के बाद में मेरे समा वर्कशॉप शुरू हो गए हेलनो ग्रेडी इंटरनेशनल के लिए मैं आ, मैं फ्रेंचाइजी हूँ तो मैं एज एप्स लेती हूँ तो मेरे समा वर्कशॉप शुरू हो गया और मैं इतनी बिजी हो गई क्लासेस में कि पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन क्या है क्योंकि पेरेंट्स के सामने सब करना है पेरेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं तो उसी में बहुत टाइम चला जाता था और मैंने अपने आप को खुद को भी बहुत सारा आ, कुछ सीखा मैंने जी जी इस में क्या सीखा थोड़ा सा बताइए हमें <laughs> बताती हूं। आ, कब से मुझे चाहत थी कि मैं संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज लैंग्वेज सीखूं सीखने का जो मेरा सपना था वो संस्कृत भारती दिल्ली की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक रखी थी तो वो मैंने ज्वाइन करनी और आ, मैंने आ, बेसिक लेवल संस्कृत सीखी संस्कृत वेरी गुड लैंग्वेज क्योंकि से थिएटर तो स्पीच में लाने के लिए क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है और जब मैं योगा से जुड़े जब लोग पठन करती हूँ तो मेरे जो उच्चारण है वो बहुत क्लियर और हाँ जी, हाँ जी. कभी हम हाँ ये अपने बारे में सोचते ही नहीं है कि खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए तो ये प्रोग्राम करने के बाद में ये मुझे समझ में आया कि खुद को जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी तो ऐसे संस्कृत योगा और स्पीच स्पीचिंग ये सब चल रहा था जी जी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 हम बच्चों के लिए ये स्पेशल की ये जो स्किल्स है बहुत सारे जो हम लोग बोलते रहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स बॉक्सिंग या आपको एक्सप्रेस करने बच्चों को नहीं आता है बहुत सारे बच्चे हैं उनके स्पीच में प्रॉब्लम आती है तो वैसे बचपन से ही अगर उनको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए तो आपके, आपके उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए स्पीच में क्लैरिटी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए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 और किसी भी एज में सीखना ये बहुत बड़ी बात है तो छोटे बच्चों से भी आप सीखते हो आप उनको सिखाते हो तो ये सीखना सिखाना चलता रहता है हाँ जी बताइए <laughs>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 और इसके साथ में नम्रता जी ने भी मैसेज मे करके याद किया है आरजी रमेश जी आई लाइक द वे यू आर स्पीकिंग हिंदी विथ काम थैंक यू नम्रता जी एंड मनजीत सिंह रैना ने गुड गुड क्वाइट इम्प्रेसिव करके लिखे भेजा है और उसके साथ में और भी हमारे दोस्त जोश ना आदार कर लिखते हैं अनुजा जी स्पीक सो कॉन्फिडेंटली ग्रेट गोइंग और इसके साथ में आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे एक्टिंग के फील्ड में कब से आपको आने को मिला क्या घरवाले पहले से आपको एक्टिंग या ड्रामा के लिए छुट्टी देते थे, थे या नहीं दिया फिर क्या हुआ उसके बारे <laughs> में में बताइए कॉलेज किया मैंने मेरे पिताजी को इतना पसंद नहीं था इसीलिए उन्होंने यहाँ मुंबई बेसिकली uh, मुंबई आके यहाँ मुझे यहाँ मेरी एक लॉ है वो इन फील्ड में काम करती थी तो उसने नहीं। नहीं। बनाया तो मैंने भी सोचा कि मेरी मेरी जो आ, जो एक्टिंग की इच्छा बाकी रह गई है तो मैं पूरी करूं तो सत्यदेव दुबे जी के साथ मैं थिएटर करती थी और अविष्कार सस्था है बहुत पसंद है और बैक स्टेज से तो थिएटर का पता है कि थिएटर में क्या होता है और पंडित जी उन्होंने तो जी बहुत बढ़िया और तब से, से जुड़ गई और मेरी एक्टिंग करियर शुरू हो गया तो गैप लिए हैं जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था तो मैंने एक्टिंग ड्रामा और, और से मैं जुड़ी जी जी है बहुत अच्छी बात जी जी टीवी या फिल्म का जो पहला आपका शूट था उसके बारे में बताइए क्योंकि फर्स्ट जब शूट होता है तो एक वो आ, अलग टाइप की हमारी अंदर से एक हल्का सा डर भी रहता है और फिर कैमरे के सामने उसे फेस करना। <laughs> जब मैंने पृथ्वी ज्वाइन किया आ, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था पहला मेरा था था करके का शिशिर शर्मा मेरे ऑपोजिट काम करते थे और चोपरा आ, वो भी इस प्रेम और आ, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि आ, जैसे मैंने थिएटर जॉइन किया और बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला उसके बाद में मैंने दुबे जी का ब्रह्मा विष्णु ये प्ले किया था जिसमें मैं सरस्वती का रोल प्ले करती थी बताना चाहती हूं। बहुत मजेदार किस्सा है ये मैं नहीं। जो सीन्स थे वो ब्रह्मा मेरे पिता उनके साथ तो पृथ्वी थिएटर में हमारा पहला शो था और बहुत जैसे दुबे जी बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हुए थे तो वहां पर बड़े बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स शो देखने आते थे तो भट्ट साहब आए हुए थे गोविंद नेहलानी जी आए हुए थे अमरीश पुरी जी बैठे हुए थे ऐसे बहुत बहुत, बहुत दिग्गज कलाकार डायरेक्टर्स वहाँ शो में बैठे हुए थे पूरा पृथ्वी थिएटर हाउसफुल था मेरा शो देखने मेरी मदर इन लॉ मेरे हसबेंड और मेरी छोटी लड़की दो तीन साल की थी वो सानिका नाम है उसका तो वो वहां शो देखने आई थी उनको आने में थोड़ा तो लेट हो गया तो आ, जैसे पृथ्वी में है सबको पता हो कि ये ओपन है ओपन और बैकग्राउंड में सिर्फ एक बैकड्रॉप रहता है तो ये लोग आ गए तो आगे वहां पर क्या है सबसे पहले लोगों ने उनको जगह और वो ओपन थिएटर है साइड में सिर्फ बिल्ज है अच्छा, अगर आप एक स्टेप लिया तो आप पूरे पहुंच जाए वहां डायलॉग चल रहे ब्रह्मा जी के साथ और ऐसा कुछ एक डायलॉग था कि बहुत लाफ्टर मिलता था हमको उस वक्त तो बहुत जोर से लाफ्टर मिला और उसी के बाद मेरी बेटी करके तो पूरे कैटर में ऐसा हो गया माहौल की ये काम लड़की है अभी उस पर लेके बाहर चले गए और उन्होंने मुझे बचा दिया की तो मैं बहुत कन्फ्यूज करा है सरस्वती जी का मैं वहां तो बन नहीं सकती हूँ तो बहुत कंफ्यूज और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है सही। इसीलिए मुझे लाइव मेरा बहुत बड़ा तो नहीं छोटा रोल था मैंने तो लिखाया था कि फिल्म की वो और उसके साथ उनका अफेयर रहता है तो एक सीन था बड़ी बात थी और तो मैं बात चली गया सेट पे और सीन हमारा ऐसा था कि मैं कुछ हम दोनों का झगड़ा वो मुझे झापड़ लगाते हैं तो आ, ऐसा सीन मुझे कोई मैंने रिहर्सल्स नहीं किए थे कुछ नहीं थे हो गया मैं मैं चली गई और मुझे तब बहुत ही नई थी तो मुझे पता नहीं था कि वो वो है या वो आप तो उनको लगा कि ये लड़की आई हुई है तो इसको तो सब पता होगा कि ये सीन करने के लिए कॉन्फिडेंटली खड़ी हो गई और तो सीन मुझे ऐसे से मारते हैं मेरे गाल पे और तभी वो इतना इम्पोर्टेंट वो टाइम ही कि आपको आपको आपको भी वो ही करनी है आपको अपना गाल ऐसे करना है ऐसे करना है वो है वो टाइमिंग रहता और मैंने किया ही नहीं मार दिया ने उन्हों से उन्होंने मारा कि मैं गिर गई प्रेम से पूरे पीछे गिर गई इतने जोर से उन्होंने मारा और वो भी अरे सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी क्या से एक्सपीरियंस है लाइफ में बहुत ही अच्छा लगा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया डॉक्टर बरखा जी से चाहूंगा की एक गीत सुनाए डॉक्टर बरखा जी बहुत बहुत स्वागत है और एक्ट्रेस अनुजा जी हमारे साथ है जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लग रहा है और हमारे जो मित्र हैं काफी अच्छा, लग रहा, अच्छा है। लग रहा है और, सरकार जी ने यू, अनुजा है। और साथ ही साथ ज्योश्ना अधिकारी जी ने भी फनी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए उन्होंने फनी लिख के भेजा है और मेधा पंडित जी ने भी डूइंग वेल well, अनुजा ग्रेट गोइंग और वी आर एंजॉइंग यूर टॉक करके लिख के भेजा है और जोश्नापड़ खाया जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है अश्विन राव जी ने भी याद किया है और आपने आपका फेवरेट रोल क्या है उसके बारे में पूछा है तो थोड़ी देर में हम लोग फिर से जोड़कर उनसे पूछेंगे तो चलिए इस बीच हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर बरखा राठी हमारे साथ है नागपुर से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बरखा मैं चाहूंगा की एक बहुत ही सुंदर सा गीत आप सुनाइये जी विजय फत मूवी का सर एक सॉन्ग है डोइट है बट अनुजा जी से आज पहली मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में मुझे ये सॉन्ग याद आया तुम्हें हुँ. सुना रही हुँ. हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ. राह में उनसे मुलाकात हो गई राह में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डरते थे वही बात हो गई आह आह इश्क की नाम से डर लगता था दिल के पंजाम से डर लगता था इश्क के नाम से डर लगता था दिल के अंजाम से डर लगता था दिल के अंजाम से डर लगता था आशिकी वाहि मेरे साथ हो गई, आशिकी वाहि मेरे साथ हो गई जी दोस्तों अनुजा जी ने अपने जीवन के बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कोरोना काल में वे घर में ही रहे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहे अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी उन्होंने बरकरार रखा और अपने थिएटर के भी कुछ किस्से उन्होंने हमसे शेयर करें तो आशा करते हैं आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक हो जाए अच्छा जीने हारी जलुँ जाना देखी सबकी यादें मेरा दिल ना अच्छा जीने हारी जलुमान जाना देखी सबकी यादें मेरा दिल जलाना तो हुजूर थे मेरी क्या खता छोटी सी थी तो हुजूर थे मेरी क्या खता देखो दिल तो छोड़ो हाथ छोड़ो देखो दिल और तो छोड़ो हाथ छोड़ो दिया तो हाथ मिला ज समझे अच्छा जी ने हारी चलुमा ना देखी सबकी यारी मेरा दिल ना अच्छा जी मैं ने हारी चलुमा ना देखी सबकी यारी मेरा दिल ना काटेंगे ये ज़िंदगी की ठोकर खाते हम जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ये ज़िंदगी ठोकर खाते हम साथ ले, ले अच्छे हम अकेले साथ ले, ले अच्छे हम अकेले चार पतं भी चल सकोगे समझे समझे अच्छा जी ने हारी चलो ना। देखी सब की यारी मेरा दिल जला लूटना जीने के मजे क्या करना है कर रहना किसी के क्या करना है जीते अरे कर रहना किसी के हम रहे तो याद करोगे समझे समझे अच्छा जी मैं हारी चलूँ सबकी यारी मेरा दिल जला ना अच्छा जी मैं हरी सबकी की मेरा दिल जला याद की किया दिल ने कहा बहार है कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम याद किया दिल ने कहा हो तुम झूलती बाहर है कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहां हो तुम प्यार से पुकार लो जहा <To> <hostile> ओ ओ दिल है के जाल में को ओ, ओ, तो रहे हो आज किस ख्याल में या दिल में कहा हो तुम प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम प्यार से पुकार लो चुकी है सुबह हो गई ओ, ओ, मैं तुम्हारी तो याद हो गई रात ढल चुकी है सुबह हो गई प्यार है जहा हो तू प्यार से पुकार लो जहा तू प्यार से पुकार लो फिर के अनुजा जी बातें करते हैं अनुजा जी एक मैसेज आया था आपका फेवरेट जो रोल है उसके बारे आप बताइए रोल मैंने जैसे बताया था जो मैंने काजूर जी के साथ एक तो लखनऊ की, की का किरदार था वो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 काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है और गांव का लुक था तो वो गांव की लुक वो वैसी आपको लैंग्वेज करनी है और वो सब पूरा गेटअप वैसा है तो मुझे वो मैं खुद महाराष्ट्र हूँ तो मैं उसे रिलेट कर पा रही थी और बहुत मजा आया वो रोल करने में मेरे साई का अच्छा अभी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे की आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और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 मैं उनके लिए फंड फंड बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे मेरे आंटी है अरुणा आंटी करके वो उनकी इनर भी संस्था है तो वहां से उन्होंने मुझे मदद की थी और आ, रोटरी क्लब वालों ने मदद की हुई थी तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ जाती हूँ संस्था के बारे में उनको बोलती हूँ इनका ब्रोशर भेजती हूँ ये बच्चों के वीडियोज भेजती हूँ तो ऐसा मैं काम करती हूँ और ड्यूरिंग लॉकडाउन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 हर बर्थडे पे भी मैं मेरे जाती हूँ जैसे मेरा सितंबर में बर्थडे अभी हो गया तो वो लोग आ, मेरी राह देखते रहते थे आ, तो इस बार मैं 15 अगस्त रक्षाबंधन हर त्योहार में मैं उन्हीं के साथ मनाती हूँ वहां जाके मुझे जो खुशी उन बच्चों के साथ मिलती है बहुत मजा आता है बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और आ, उनके साथ ऐसे में जुड़ी रहती हूँ पूरे साल भर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 वाले बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं डिज़ाइन नाम का संस्था आप रन करते हैं जिसमें उन बच्चों को हेल्प करने के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा आपके ये कार्य को देखकर और आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं आ, वो नीडी लोगों को पूरा मिल रहा है ये हम विश्वास कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से याचिका को जोड़ना चाहूँगा हमारे साथ जो बच्ची जुड़ी हुई है याचिका एक और छोटा सा गीत आप सुनाइए मुकड़ा अंतरा मैं एक भजन गाना चाहूंगी क्या बात है सुनाइये बलती मजाके उड़ा सा मीरा कृष्ण कह बंसी बजाके मेरे के उड़ाए निंदी गोना मेरा कृष्ण कुंज गली में ढूंढे मुंहरा झार प्यारे झारी मेरी कहा झारी आख में चोली काले तुम पलकी बिठाई पैंगी तेरे मरा काश मै तेरे मरल जाति मिया आरो मै कावरिया नैना निहार पंथ आओ मुरारी गिरधारी मेरे निरी गिरधारी मंथी बजा के निरीहरा मेरा कृष्ण कढ़ाए कृष्ण कढ़ाई कृष्ण कढ़ा क्या आवाज बहुत सुंदर आवाज थैंक यू सो थैंक यू मैम बहुत सुंदर अनुजा जी सच में आपका जीवन एक प्रेरणादायक है आप समाज के लिए इतने सुंदर कार्य जो कर रहे हैं एच से ग्रस्त बच्चों को मदद करना आपकी उदारता को प्रकट करता है और जैसे कि आपने हमारे लिसनर से जो रिक्वेस्ट करी है कि वो आगे आए और डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन जो इन बच्चों की हेल्प करते हैं उन्हें सहयोग दें तो आशा करते हैं हमारे लिसनर्स तक आपकी बात पहुंची होगी और वे ज़रूर इस ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग देंगे तो चलिए इसी शुभ संकल्प के साथ क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने महबूब मिले दिल आज खुशी से पागल है दिल आज खुशी से पागल है ए जान वफा तुम खूब मिले ए जान वफा तुम खूब मिले दिल क्यों ना बने पागल तुम नाई ये देख के दिल झूमा ने अंगडाई छाई ये देख के दिल कर ढूंमा अंगरा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 तो उसके लिए कपाल भांति है नारी शोधन है वो प्राणायाम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कोई भी ऐसे आप प्राणायाम जो कर रहे हैं उससे आपको कंटिन्यूटी में करना चाहिए किसी भी चीज का अगर आपने शुरुआत की मेडिटेशन करने का आपने शुरुआत की आपने तो वो आपको कंटिन्यूसली करना चाहिए तो ही आपका आपको उसका इफेक्ट दिखता है कर, कपाल भांति है नारी शोधन है और उज्जाई प्राणायाम है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 योगा के लिए जुड़ जाओ क्योंकि ये ना सिर्फ आपके आपको फिट बनाता है आपको अंदर से सिर्फ बाहर की सौंदर्यता नहीं अपने अंदर के आपकी सुंदरता को आपके मन को आपके आ, एक कॉन्फिडेंस को बाहर लेके आता है अभी मेरी एक फ्रेंड ने कहा ना कि बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती है ये सब इसी का परिणाम है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 और थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना चाहिए अनुजा जी क्योंकि कई बार होता है कि आ, प्रोग्राम सुन लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो अरे अनुजा जी ने बताया मुझे करना है दो दिन कर लेते हैं तीसरे दिन फिर सो जाते तो वो जो है, जो गिर जाता है बीच बीच में और कहीं से कुछ सुना या टीवी में देखा या किसी ने बताया तो फिर दो दिन तक करते हैं तीसरे दिन फिर वो बंद हो जाता है तो फिर वापस हम लोग वही हमारा जो ट्रेंड वाली बात है इसी तरह से दौड़ने लगते हैं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 अपने मन के अंदर सब बसा हुआ रहता है पहले वो आप देखो कि आप कैसे कौन सी दवाई ले सकते हैं या अपने आप को कैसे उसमें आप कोई जो दवाई या योगा का कोई आसन करके या प्राणायाम करके कैसे आप कर सकते हैं इसीलिए आपको अगर आप सीखेंगे आप रोज करेंगे तो आपकी योगा ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी जब तक ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बनती है तब तक आप, आपको लगेगा कि और योगा ये सिर्फ आपका फिजिकल नहीं है ये मेंटल फिजिकल इमोशनल स्पिरिचुअल सब आस्पेक्ट होते हैं उसी उन सब से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको इसके फायदे नजर आएंगे और मैं ब्रह्म कुमारी में भी मैंने बहुत राजयोग सीखा है वहां जाके मैंने और राजयोग के फायदे जैसे है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 तो वो वहां जाके मुझे उसके बारे में और उससे मेरी पहचान हो गई और अपने इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होना है वो मैं वहां जाके और ये बहुत बढ़िया बातें हैं इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जैसे सिस्टर शिवानी को आप सुन सकते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको बताती है और कोविड के दरमियान तो ब्रह्म कुमारी के इतने सारे सेशंस हो रहे हैं आप यूट्यूब पे जाएंगे ये अमृत वेला से लेकर रात के मेडिटेशन तक उनके वहां पर सेशंस हो रहे हैं तो कहीं भी आप जुड़ सकते हैं आपको बस अपने आप को मन में ध्यान लेना है कि मुझे बस ये करना है और जुड़ जाना है और एक अपना रूटीन बनाना है एक लाइफ बनानी है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कोई भी ऐसा यहाँ मैंने देखा नहीं है बंदा की कोई ऐसी चीज होती है कि मैं नहीं कर पाता सब लोग सब कुछ कर सकते है बस अपने आप को वो प्रोमिस करो कि और, अच्छा और यहाँ पर अभी पार्वती कुमावत उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ये भी अच्छे सिंगर है तो चलिए मैं चाहूंगा की अब उनको लास्ट में सुनेंगे उससे पहले मैं हमारे जो साथी मित्र यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है याशिका या फिर डॉक्टर भरका अनुजा जी से कोई सवाल आपको पूछना हो क्यूँकी आप साथ में जुड़े हुए हैं काफी समय से सुन भी रहे हैं तो अगर आपको कोई सवाल पूछना हो डॉक्टर भरका जरूर पूछ सकते हैं हेलो अनुजा मैम हेलो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा है और मेरा भी एक कंपटीशन है तो मैं चाहती तो कि आप मैं मैं मुझे आती कुछ ऐसे जिससे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 जी से कहते हैं आप आप एक एक बार बार इस इस एक्सरसाइज एक्सरसाइज का नाम है हामिंग बोलते हैं इसे आपको पहले कोई भी अगर प्राणायाम करना है तो बहुत सारे प्री रहते हैं तो अभी आपने बोला है तो मैं करके बताती हूँ आपको पहले तो बिल्कुल सीधा बैठना है आपका बैकबोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं होता है सीधे बैठिए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 है, अच्छा हो, हो जाएगा ऑल द बेस्ट अनुजा जी बहुत सुंदर बात आपने बताया और मुझे लगता है की डॉक्टर बर्खा को समझ में आ गया होगा की कि किस तरह से उन्हें जो है कॉम्पिटिशन में उतरना है और जब भी स्पीच की बात आती है तो पहला ही मैसेज कि मुझे नहीं आता ये आपने यूनिवर्स को दे दिया तो आप ये मैसेज दीजिए कि मुझे आता है <laughs> मैं अच्छा बोल पाऊंगी मैं अच्छा कर लूंगी मैं मैनेज कर लूंगी ये हमेशा आपको जो है बोलना है स्पीच के लिए मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप गायत्री मंत्र का रोज पठन करेंगे तो वो बहुत अच्छा है उससे आपके स्पीच में क्लैरिटी आएगी संस्कृत में है और हम रोज यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना चाहिए दिन भर कभी भी आपको समय मिले तो आप इसका पठन कर सकते हैं गायत्री मंत्र आपके वोकल कॉर्ड में और स्पीच में बहुत आ जाए। और हम हमारे क्लास में बहुत सारे स्पीच एक्सरसाइजेस सिखाते हैं सिंगर्स के लिए प्रोफेशनल्स के लिए स्पीच एंड ड्रामा की क्लासेस हमारी है आप जुड़ सकती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनुजा जी थैंक यू सो मच और आइए आगे बढ़ते हैं यशिका आपको कुछ पूछना है मैम से जी सर काम आप एक बहुत ही है, तो आप बहुत कुछ करती है, आक्टिन, आक्टिन करती है, आप, आप ट्रेनिंग करती है फिर आप सोशल एक्टिविस्ट भी है तो आप इतना सब कुछ कैसे कैसे मेरा आंसर आपने खुद ही दे दिया आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकती करती है तो मैं टाइम मैनेजमेंट ही करती हूँ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 तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी आपको अपने रूटीन में हर चीज के लिए मुझे लगता है कि मिल गया होगा। जी अभी मैं चाहूंगा की जाते जाते पार्वती जी आप डेरी से आए हैं तो मैं चाहूँगा की आप भी कुछ पूछना चाहेंगे मैम से सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार जैसे की आप योगा भी सिखाते हैं तो आ, मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जो आप योगा सिखाते हैं उसमें जैसे कि सभी तरीके के आसन डेली करते हैं या फिर जो हमें मतलब किस तरीके से योगा में मतलब सिस्टमेटिकली करना चाहिए कि जैसे कि आज जैसे कि मतलब तो ऐसा तो नहीं कि सारे आसन एक साथ कर लिए ऐसा इसका कुछ मैनेजमेंट टाइम होता होगा या इसके से क्या रहता होगा? अगर आप करना चाहती हैं तो सूर्य नमस्कार आप करेंगे रोज अगर आपको टाइम नहीं है आपके टाइम के क्या क्या कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार में पूरे सारे बारह आसन हैं उसमें तो अगर नॉर्मल वाला अगर करेंगे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 विचार आपने सुनाया और आशा करता हूँ पार्वती जी को आंसर मिली गया होगा उनका <laughs> तो चलिए वक्त और इजाजत हमें नहीं देता कि yes, हम आगे बढ़े और इस एपिसोड में जाते जाते मैं चाहूंगा कि दी एंड अपन पार्वती कमावत के गाने से करेंगे जी सुनाइए का सॉन्ग है दो पल रुका मैं जी, सामने जी. प्रस्तुत करना चाहूंगी स्वागत स्वागत दो पल रुका और फिर चल दिए तुम कहा, हम कहा दो पल की थी ये दिलों की दात और फिर चल दिए तुम हम कहा तुम थे थी कोई उजली किरण तुम थे या कोई गली मुस्काई थी तुम थे सपनों का था सावन तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी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 तुम थे रोश निरा थे गुज पिजा में थी तुम थे मिले या मेरी थी मंजिल तुम थे कि था जा भरा कोई को दो पल रुका ख्वाबों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहा हम कहा दो पल की थी ये दिलों की दासता और फिर चल दिए तुम, तुम कहा हम कहा और फिर चल दिए तुम कहा हम कहा और फिर चल दिए तुम कहा, हम तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया पार्वती जी थैंक यू सो मच बहुत और... बहुत मजा आया राजेश जी, जी, तो जी आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाए याद करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और साथ ही साथ संगमिता जी ने भी याद किया है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 एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपने को पॉजिटिव रखें मेडिटेशन करें राजयोग सीखें अपने आप से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें रेगुलर योगा करें इन्हीं सब बातों के साथ हम अनुजा जी बरका जी याशिका जी पार्वती जी और साथ ही साथ रमेश जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए सजना हो रे वो रुखीरे काटूरे ना तेरे बिना बैसू आधी वैसुआधीरियां सजना तेरे बिना बैसूआधी वैसुआधीरतियाँ सजना I'm gonna make it. na sach na kaate kate, kate. सनम का सनम से अब ये प्यार न होगा फिर हम से कसम की कसम हा कसम ये कसम ली कसम ली कसम हा कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुमसे